श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अठारह ईस्वी की नव यात्रा भावावेश में कुंडलनी का दर्शन तथा श्री रामकृष्ण देव का कथन आंगन को पार करने के बाद अपने कमरे के समीप उपस्थित हो पश्चिम की ओर के गोल बरामदे में जाकर वे बैठ गए उस समय भी वे भावाविष्ट थे उस भावावेश के जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था कभी उसके कुछ घटने और कभी बढ़ जाने के कारण उनकी बाह्य चेतना का प्रायः लोप होने लगा इस तरह कुछ समय बीत जाने के बाद भावावेश में अपने साथी भक्तों से वे कहने लगे तुमने सांप देखा है सांप से मैं परेशान हूँ पुनः तत्काल ही मानव भक्तों को विस्मृत हो सर्पाकृति कुंडलनी को यह कहना अनावश्यक है कि इस भावावेश में श्री रामकृष्ण देव कुंडलनी को ही देख रहे थे संबोधित कर वे कह उठे तुम अब चल दो देवी तुम अब हट जाओ मुझे मुँह धोना है अभी तक मैंने दातुन भी नहीं की है इत्यादि इस प्रकार कभी भक्तों के साथ तथा कभी भावावेश में परिदृष्ट मूर्ति के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव को क्रमशः बाह्य चेतना प्राप्त हुई श्री रामकृष्ण देव जब साधारण मानवों की तरह रहा करते थे उस समय उनके हृदय में भक्तों के लिए ही चिंता हुआ करती थी घर में कुछ शाक तरकारी है या नहीं श्री माता जी के निकट पुछवाया गया श्री माता जी ने जब इसके उत्तर में यह कहला भेजा कि कुछ भी नहीं है उस समय उन्हें फिर यह चिंता हुई कि अब किसे बाजार भेजा जाए क्योंकि बाजार से कुछ शाक भाजी खरीद कर लाए बिना कलकत्ते से आए हुए स्त्री पुरुष भक्त भोजन क्या करेंगे बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन्होंने दोनों भक्त महिलाओं से कहा बाजार के सामान बाजार से सामान खरीद कर ला सकती हो उन्होंने भी उत्तर दिया हाँ ला सकती हूँ तब वे दोनों बाज़ार जाकर दो बड़े बैगन कुछ आलू तथा साग खरीद लाई श्री माता ने रसोई की काली मंदिर से भी प्रतिदिन श्री रामकृष्ण के लिए निर्धारित जो एक थाली मां काली का प्रसाद आया करता था वह आया तदनंतर श्री रामकृष्ण देव के भोजन करने के पश्चात भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया श्री रामकृष्ण देव के भावावेश के समय श्री छोटे नरेंद्र जब उन्हें पकड़ने को उद्यत हुए थे उस समय उनको कष्टानुभव क्यों हुआ था इस बात का अनुसंधान करने पर कारण विदित हो सका छोटे नरेंद्र के मस्तक के बाई ओर की नस पर एक छोटी सी गांठ हो गई थी तथा वह बढ़ती जा रही थी उसमें कहीं बाद में पीड़ा ना हो यह सोचकर डॉक्टरों ने दवा का प्रयोग कर उस जगह घाव बना दिया था हमने पहले यह सुना था कि शरीर में घाव रहने पर देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए किंतु इस बात की सत्यता हमारी आंखों के सम्मुख इस तरह प्रमाणित होगी यह किसे कल्पना थी देव भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य चेतना का एकदम लोप हो जाने पर भी अंतर्निहित किस दैवी शक्ति के प्रभाव से श्री राम देव उस तरह चिल्ला उठे थे यह समझना हमारे लिए संभव न होने पर भी उनको जो वास्तव में कष्टानुभव हुआ था उसमें कोई संदेह नहीं हमें पता है कि छोटे नरेन क्यों श्री रामकृष्णदेव कितना शुद्ध स्वभाव कहा करते थे एवं छोटे नरेन के शरीर में घाव रहने पर भी साधारण स्थिति में और लोगों की तरह उन्हें बेछुआ करते थे तथा उनको अपना चरण स्पर्श करने देते थे और उनके साथ उठा बैठा भी करते थे अतः छोटे नरेन के लिए यह जानना संभव नहीं संभव ही कैसे था कि भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव उनके स्पर्श को सहन न कर सकेंगे अस्तु तब से उनका घाव जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक भावावेश के समय उनका वेश वेशपर्श नहीं करते थे श्री रामकृष्ण देव के साथ विविध सत्य प्रसंग में पता नहीं उस दिन का सारा समय किस तरह बीत गया तदनंतर संध्या होते देख भक्तवृंद अपने अपने घर की ओर चले गए दोनों महिलाएं भी श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता से विदा लेकर पैदल कलकत्ता वापस आई